आवाज की दुनिया के दोस्तों में आपकी दोस्त भारती परिमल आज फुर्सत लेकर आई हूँ महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के, के काव्य संग्रह इतिहास के आंसू से उनकी एक कविता पाटली पुत्र की गंगा से संध्या के इस मलिन शेष पर गंगे किस विषाद के संग सिसक सिसक कर सुला रही तू अपने मन की विदिल उमंग उमड़ रही प्लावित कर प्राणों को कैसी वेदना अथाह किस पीड़ा के गहन भार से निश्चल सा पड़ गया प्रवाह मन के मौन मुकुल से कढ़कर देवी कौन सी व्यथा अपार बनकर कंध अनिल में मिल जाने को खोज रही लघु द्वार अतीत की रंगभूमि में स्मृति पंखों पर चढ़ अनजान चित अपने चंद्रगुप्त का क्या जयगान घूम रहा पलकू के भीतर स्वप्नों सागत विभाव विराट आता है क्या याद मगध का वह अशोक सम्राट समान विजन में धर अतीत गौरव का ध्यान रो रो कर गा रही देवी क्या गुप्त वंश का गरिमा गान गूंज रहे तेरे इस तट पर गंगे गौतम के उपदेश ध्वनित हो रहे इन लहरों में देवी अहिंसा के संदेश कुक कुहुक मृदु गीत वही गाती कोयल डाली डाली वही स्वर्ण संदेश नृत्य बन आता उषा की लाली तुझे याद है चढ़े पदों पर कितने जैसुम नो के हार कितनी बाल समुद्र गुप्त ने धोई है तुझ में तलवार तेरे तीरों पर दिग्विजयी नृपके कितने बड़े निशान कितने चक्रवर्तियों ने है कि ये कुल पर अवृत स्थान विजयी चंद्र के पद पर सेल्यूकस की वह मनोहार तुझे याद है देवी मगध का वह विराट उज्जवल श्रृंगार जगती पर छाया करती थी कभी हमारी भुजा विशाल बार बार झुकते थे पद पर ग्रीक यवन के उन्नत भाल उस अतीत गौरव की गाथा छिपी उन्हीं उपकूलों में भी गमक रही अभी तेरे वन फूलों में खेल कूद में नटी ने किया नष्ट सारा श्रृंगार खंडहर की धूलों में सोया तेरा स्वर्णोदय साकार तूने सुख सुहाग देखा है उदय और फिर अस्त सखी देख आज निज युवराजों को भिक्षा में व्यस्त सखी, एक एक कर गिरे मुकुट विकसित वन भस्मी भूत हुआ तेरे सम्मुख महासिंधु संकट उद्भूत हुआ धदक उठा तेरे मरघट में जिस दिन सोने का संसार एक एक कर लगा दहकने मगध सुंदरी का श्रंगार जिस दिन जली चिता गौरव की जय भेरी जब मूक हुई जमकर पत्थर हुई न क्यों यदि टूट टूट नहीं तो हुई। देवी, देवी आज गूंज रही झंझन धूलों में मोर्यो की, की तलवारों की दाएं पार्श्व पड़ा मिट्टी में मगध शक्तिशाली वीर लिछवी की विधवा बाय रोती है वैशाली तू निज मानस ग्रंथ खोल तू निज मानस ग्रंथ खोल दोनों की गरिमा गाती है बीच से हेर हेर सिर धुन धुन कर रह जाती है देवी देवी दुखद है वर्तमान का यह असीम पीड़ा सहना कहो सुखद इससे संस्कृति में है अतीत के रत रहना अस्तु अस्तु आज गोधुली लग्न में गंगे गंगे मंद मंद बहना गाँव नगरों के समीप चल दर्द भरे स्वर में कहना संप्रति जिसकी दरिद्रता का करते हो तुम सब उपहास वही कभी मैंने देखा है मौर्य वंश का वैभव विलास मौर्य वंश का वैभव विलास वही कभी मैंने देखा है ऐसे ही चिर परिचित कविताओं के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी कभी फुर्सत में आपकी दोस्त भारती परिमल